ब्लॉक की एक, एक और पेशी दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है दिव्या माथुर की कुछ कविताएं। आरोप, झोपड़ी की झिरियों से झर के आते झूठ खसरे से फैलने लगे बदन पर मिले कितने छिद्रो को बंद करती केवल अपने दो हाथों से सच को सीने में छिपा मैं जलती चीता पर बैठ गई न रही झिरियां, न झोपड़ा न ही झूठ आशंका मेरी मुंडेर पर कौआ रोज रोज काव करता है कंबक कितना झूठ बोलता है और काली बिल्ली जब तब रास्ता काट जाती है आशंका के विपरीत कुछ नहीं होता एक बौनी बूंद एक बॉनी बूंद बौन ने मेहराब से लटक अपना कद लंबा करना चाहा बाकी बूंदे भी, भी देखा देखी, देखा देखी। लंबा होने की, की होड़ में धक्का मुक्की लगा द्दादाकी. लटकी क्षण भर के लिए लंबी हुई फिर गिरी और आ मिली अन्य बूंदों में पानी पानी होती हुई नादानी पर अपनी दर्द का रिश्ता एक तरफा था कब तक निकता पूरी तरह से टूटा न था केवल चटका कैसे निभता जब तक मुझसे निभा निभाया दर्द का रिश्ता टूटे हाथ सा, सदा साथ रहता है लटका दर्द दर्द, दर्द, दर्द और, और दर्द है करता सुनामी सच तुम्हारे एक झूठ पर टिकी थी मेरी गृहस्थी मेरे सपने मेरी, मेरी खुशिया तुम्हारा एक सुनामी एक सच, सच बहा ले गया, गया मेरा सब कुछ सबूत तुम झूठे हो मैं सच्ची तुम सच्चे हो मैं झूठी क्या जीवन बीतेगा यूं ही सबूत इकट्ठा करते अग्नि परीक्षा देते संबंधों को स्थगित करते संबंध, संबंध ठहरे पानी से अब सड़ने लगे हैं आओ हम एक दूजे के कंधों से उतर जाएं और अब अपनी राह बढ़े समझौता एक अदृष्ट समझौता है परिवार के बीच यदि मैंने जबान खोली तो वे संवेद स्वर में मुझे छुटला देंगे झूठ की ओढ़नी में लिपटी मैं खुद से भी रहती छिपी दायरे ना इच्छा की कहीं भागने की ना जीवन को ही कोसा कभी हल को कंधे पर लादे सदा बस आंख झुकाए जुगाली की रस्सी तुड़ाते लात मारते और किसी भी दिशा भागते सिर पर जब थे सिंह लदे क्यों खाए तुमने डंडे क्यों आंख पे पट्टी बंधवाए रहे घिसटते जीवन भर एक ही दायरे के भीतर क्यों सदा लगाते रहे चक्कर बेतुकी बात का पैर ना सिर एक जरा से तेल की खातिर बैल ने मुझे दो टूट जवाब दिया ये तुम कह रही हो अभी आप सुन रहे थे दिव्या माथुर की कुछ कविताएं वाचक स्वर परिमल